पातंजल योग तासा चाशिशो नित्यत्वाद। सुख की नित्य होने के कारण वासनाएं भी अनादि है। हम जो कुछ अनुभव या भोग करते हैं वह सुखी होने की इच्छा से ही उत्पन्न होता है इस भोग का कोई आदि नहीं है क्योंकि प्रत्येक नया भोग पहले किए हुए भोग से उत्पन्न प्रवृत्ति या संस्कार पर आधारित रहता है अतएव वास वासना अनादि है हेतु फलाश्रयालंबन संग्रही तत्वादेश अभाव तद्भाव ग्यारह हेतु फल आश्रय और शब्दादि विषय इनसे वासनाओं का संग्रह होता है इसलिए इन चारों का अभाव होने से उन वासनाओं का भी अभाव हो जाता है वासनाएं कार्य कारण सूत्र से ग्रथित है मन में कोई वासना उदित होने पर वह अपना फल उत्पन्न किए बिना नष्ट नहीं होती फिर चित्त समस्त पूर्व वासनाओं कर्म संस्कारों का आश्रय है एक बड़ा भांडार स्वरूप है ये वासनाएं संस्कार के रूप में संचित रहती हैं जब तक उनका कार्य समाप्त नहीं हो जाता तब तक वे नष्ट नहीं होती फिर जब तक इंद्रियां बाहरी विषयों को ग्रहण करती रहेंगी तब तक नई नई वासनाएं भी उठती रहेंगी यदि वासना के हेतु फल आश्रय और विषय नष्ट कर दिए जा सकें तभी उसका समूल विनाश हो सकता है अतीता नागतम स्वरूप भेदा धर्मान बारह वस्तु के धर्म विभिन्न रूप धारण कर सब कुछ हुए हैं इसलिए अतीत और अनागत भविष्य स्वरूपतः विद्यमान है तात्पर्य यह है कि असत्य कभी सत्य उत्पत्ति नहीं होती अतीत और अनागत यद्यपि व्यक्त रूप से नहीं रहते फिर भी वे सूक्ष्म अवस्था में रहते हैं ते व्यक्त सूक्ष्म गुणात्मान तेरा वे धर्म कभी व्यक्त अवस्था में रहते हैं फिर कभी सूक्ष्म अवस्था में चले जाते हैं और गुण ही उनकी आत्मा अर्थात स्वरूप है गुण का तात्पर्य है सत्व रज और तम ये तीन पदार्थ उनकी स्थूल अवस्था ही यह परिदृश्यमान जगत है भूत और भविष्य इन तीन गुणों की अभिव्यक्ति की विभिन्न प्रणाली से उत्पन्न होते हैं परिणाम वस्तु तत्व चौदह परिणाम में एकत्व रहने के कारण वस्तु वास्तव में एक है यद्यपि वस्तु में तीन है अर्थात सत्व रज और तम फिर भी उनके परिणामों में एक पारस्परिक संबंध रहने के कारण सभी वस्तुओं में एकत्व है ऐसा समझना चाहिए वस्तु साम में चित्तभेदा तय विभक्त पंथा पंद्रह वस्तु के एक होने पर भी चित्त भिन्न भिन्न होने के कारण विभिन्न प्रकार की वासनाएं और अनुभूतियाँ होती हैं तात्पर्य यह कि मन से स्वतंत्र बाह्य जगत का अस्तित्व है यहाँ पर बौद्धों के विज्ञानवाद का खंडन किया जा रहा है क्योंकि भिन्न भिन्न लोग एक ही वस्तु को विभिन्न रूप से देखते हैं इसलिए वह किसी व्यक्ति विशेष की कल्पना मात्र नहीं हो सकती